139वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में पुरुषार्थ की प्रशंसा का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अंगुली सब कर्मों में उपयुक्त होती है वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ में युक्त होवो जिससे तुम में बल बढ़े फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुस्यों को शत्य ग्रहन और असत्य का त्याग कर अपने पुरुशार्थ से पूरा बल और अईश्वर्य सिद्ध कर अपना अंतह करन और अपने इंदरियों को सत्य काम में प्रवित्त करना चाहिए अब दवानों के विशै में अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति के निमित्त विद्वानों का आशय करते हैं वे धन धान्य और ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वानों को प्राप्त हो शिल्प विद्या पढ़ और विमान आदि रथ को सिद्ध कर अंतरिक्ष में जाते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस संसार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें जिससे किसी की उदारता नष्ट न हो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उन्हीं औषधि और औषध रसों का सेवन करें जो कि प्रमाद न उत्पन्न करें जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो भावार्थ अध्यापकों की योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परिक्षा के लिए उनका पढ़ा हुआ सुनें, जिससे पढ़े हुए को बिद्धार्थी जन न भूलें, भावार्थ। मनुस्यों को इस प्रकार आशन सा इक्षा और प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे बल, यश, धन, आय और राज्य नित्य बढ़ें, भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जगत में जो विद्वान हैं वे ही विद्वान के प्राव को जानने योग्य होते हैं किंतु छुद्राशे नहीं जो जिनसे विद्या ग्रहण करें वे उनके प्रिया चरण का सदा अनुष्ठान करें सब इतर जनों को आप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिए किंतु और मूर्खों के मार्ग से नहीं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप उपमा अलंकार है जैसे मेघ से छूटे हुए जल समस्त प्राणी अप्राणियों अर्थात जड़ चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते हैं वैसे वेदाद विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने वालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती है और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों के साथ संबंध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हैं वैसे विद्या के उत्तम संबंध से मनुष्य चाहे हुए विषयों को प्राप्त होते हैं भावार्थ ईश्वर ने इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्याद लोकों में हैं अर्थात जो अन्यत्र वर्तमान हैं वे ही यहां हैं जितने यहां हैं उतने ही वहां और लोकों में हैं उनको यथावत जान के मनुष्यों को योग खेम निरंतर करना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 139वां सुक्त चौथा वर्ग और 20वां अनुवाद समाप्त हुआ अब 140वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार हैं जैसे होता जन आग में समिधा रूप काष्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें घृत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं वैसे शुद्ध जन को भोजन और आच्छादन अर्थात वस्त्र आदि से विद्वान जन बढ़ावें फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको बना और भोजन करते व दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्ध करते हैं वे अत्यंत बलि होते हैं भावार्थ भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने रोग आदि बड़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाए हुए भी बालक की माता अर्थात दूध पिलाने वाली धाय और उत्पन्न करने वाली নিজ माता अपने प्रेम से सर्वदा डरती हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे खेती करने वाले जन खेतों को अच्छी प्रकार जोतने बोने योग्य भली भांति करके और उसमें बीज बोकर फलवान होते हैं वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इंद्रियों को खींच और सम अर्थात शांति भाव से मन को शांत कर अपनी आत्मा को पवित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर अधर्म करते हैं वे दृढ़ बंधन को पाते हैं और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का अनुष्ठान करते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है कौन मनुष्य इस जगत में शोभायमान होते हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य सिंह के तुल्य शत्रुओं से अग्राह्य बैल के तुल्य अतिबली पुष्ट निरोग शरीर वाले बड़ी औषधियों के सेवन से सत्सज्जनों को शोभित करें वे इस जगत में शोभायमान होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जिन विद्वानों के साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्वान जन नित्य बढ़ते हैं जो उत्तम गुणों का ग्रहण करते वे यहां पुरुषार्थी होकर जन्म जन्मांतर में भी सुख युक्त होते हैं भावार्थ जो कन्या जन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास करती हैं वे इस संसार में प्रशंसित हो और बहुत सुख भोग जन्मान्तर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती हैं और जो विद्वान लोग भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अग्नि जंगलादिकों को जलाता वा पर्वतों को तोड़ता वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं के निवृत्त कर और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वन संग्राम में जैसे कवच से शरीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिए और युद्ध में स्त्रियों को न मारिए जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्य आनंद भोगती हैं वैसे ही प्रजाजनों को आनंदित कीजिए भावार्थ मनुष्यों को दुख से सोच न करना चाहिए और न सुख से हर्ष मनाना चाहिए जिससे एक दूसरे के उपकार के लिए चित्त अच्छे प्रकार लगाया जाए और जो ऐश्वर्य हो वह सबके सुख के लिए बांटा जाए भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं वैसे ही चलने वाली बड़ी नाव रच के एक द्वीप से दूसरे द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिए जा आकर ऐश्वर्य की उन्नति निरंतर करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होना चाहिए जिन यानों से भूमि अंतरिक्ष समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर और दिन में ना सोकर सदा प्रयत्न करना चाहिए जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन होने से सुक्त के अर्थ की पिछली सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 140 सुक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ अब 141वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों को देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जो मनुष्य इस जगत में सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम गृहस्थ्रम से दूसरे और वानप्रस्थ वा सन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते वे दश इंद्रियों 10 प्राणों के विषयक मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव के ज्ञान को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान होते हैं जो धर्मा अनुष्ठान योगाभ्यास और सत्संग करके अपने आत्मा को जान परमात्मा को जानते हैं और वे ही मुमुक्ष जनों के लिए इस ज्ञान को विदित कराने के योग्य होते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अन्न और औषध सबसे लेवें और संस्कार किए अर्थात बनाए हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है ऐसा जानना चाहिए भावार्थ जो पुरुष वैद्यक विद्या को पढ़ बड़ी-बड़ी औषधियों का युक्त के साथ सेवन करते हैं वे बहुत बढ़ते हैं औषधि दो प्रकार की होती है अर्थात पुरानी और नवीन उनमें जो विचक्षण चतुर होते हैं वे ही निरोग होते हैं